Mi la dar de pie. कान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ नवल वर्मा जी हैं और काफी अच्छी बातें आज के शो में होगी क्योंकि उनकी जो अच्छी रचनाएं हम सुन चुके हैं और आज भी सुनेंगे कुछ नई रचनाएं उनके द्वारा तो आप सभी की तरफ ऐसी मैं नवल वर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्या बात है? देखो हम दो दिन से तरस गए थे <laughs> क्या बात है और सुनाइए कैसे मिजाज है आपके सब बढ़िया है आपका मिजाज कैसा है बस मैं तो यही उलझन में लगा रहता हूँ कि ये उलझन कब सुलझेगी <laughs> और परमात्मा जो संसार में आया हुआ है <laughs> उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं <laughs> तो दिन रात हम उसी में लगे हैं जिसपे <laughs> है? मैंने एक शेर लिखा है वो आपकी नज़र रखता हूँ जी जी शायद आप उसका स्वागत करेंगे इरशाद ये परछाई बेवफ़ा होती है परछाई का मतलब मेरा ये शरीर है या ये शरीरी एक परछाई है आत्मा की हाँ हाँ तो ये बेवफा होती है क्योंकि इसमें जो सांसें चल रही हैं वो एक दिन हमसे टूट जाए टूट जाएगी तो इसी संबंध में मैंने लिखा है कि यह परछाई बेवफा होती है भले वो माया की हो शरीर की हो सांसों की हो धड़कन की हो कितनी भी ये परछाइयां हैं जर जमीन की हो तो सारी परछाइयों से एक दिन मुक्त होता है तो ये परछाई बेवफा होती है और जब प्रकाश हो जाए जीवन में परमात्मा का तो ये सफा होती क्या बात वाह बहुत खूब ये सफा हो जाती है दर्पण साफ हो जाता है तो इस ज्ञान में जो यहाँ आकर के जीते जी मरते हैं जिंदगी वहीं से शुरू होती है क्या बात इस ज्ञान में जो आकर जीते जी मरते हैं जिंदगी वहीं से शुरू होती है वाह। परमात्मा का ये जो दाबा है जी जी कि आप जब जब तक आपने ज्ञान में कुछ विचार सागर मंथन नहीं किया है तो आप उस पूजा से अर्चना से उतनी ही दूर है क्या बात तो बहुत आपके सामने ये शेर शायद हाँ हाँ आपको पसंद आया पसंद तो आ गया बहुत गहरी भी है और थोड़ा सा समझने में वक्त जरूर लगेगा नवल वर्मा जी ने एक हमारे सामने बहुत ही अच्छा शेर भी रखा है और जीवन में उतारने के लिए एक बहुत बड़ी होमवर्क भी दे चुके हैं अगर ईश्वर को पाना है तो ईश्वर की जो बातें हैं उसे अपने जीवन में उतारना जरूर है उसने बहुत ही अच्छी बात ये कही कि ये शरीर जो हम इसको सब कुछ मान रहे हैं वो भी एक पर चाहिए आत्मा का उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बताई यानी हम खुद को आत्मा समझकर जीवन जीना शुरू कर देते तो वहीं से हमारी जो है जीवन की शुरुआत होती है। बात क्या, बात? है। क्या बात क्या बहुत कौ आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट 90.4 एफएम नवल वर्मा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और कल मेरे एक मेरे साथ थे जी मैं यही शो के बारे में उससे बात कर रहा था तो हमने पूछा क्या कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी तो उसने ऐसे मजाक में एक बात कही मुझको सुना दो स्वागत मत पूछो कि किस तरह चल रही है जिंदगी दोस्त ने जो मुझे आ, कहा मत पूछो कि किस तरह चल रही है जिंदगी उस दौर से गुजर रहे हैं हम क्या बात जो गुजरता ही नहीं उस दौर से गुजर रहे हैं हम जो गुजरता ही नहीं क्या बात तो उसने उसके शब्दों में उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा की चलो नवल वर्मा को हम सुनाई देंगे और साहब आप <laughs> तो आपको तो हमें भी आनंद ही आनंद है आपके साथ तो रावल वर्मा जो है पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं बहुत सारे अच्छे फुलझड़िया तीर लेकर आए हैं जो हम पर मारेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेते हैं इस गीत के जरिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी सुनते रहो मुस्किले रहो स क्या होने दिल से यश्क का वादा कोई sul श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ नवल जी बने हुए हैं काफी अच्छी बातें उनसे होगी और काफी अच्छे गजल्स वो आज के इस शो में सुनाने वाले हैं आप सब की तरफ से फिर से एक बार स्वागत है देखो ये तो एक ऐसा समंदर है जहाँ पर बूंद को सागर बनने में देर नहीं लगती क्या बात है <laughs> देर, नहीं, देर नहीं, नहीं लगती है अगर आपका दर्पण में धुंधलापन है हाँ। और आप आप वो ज्ञान की वो राह को समझ लेते हैं जिसकी तलाश में थे तो बूंद को समंदर बनने में कोई नहीं देर, नहीं देर नहीं लगती देर नहीं। लेकिन मनुष्य जो आज संसार में भटक रहे हैं वो जो अम्ल पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो क्या कर रहे हैं जीवन में उसके संबंध में मैं कुछ लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूं क्या बात है? के दारू जाए अंदर और शक्ल हो जाए बंदर बहुत खो? दारू जाए अंदर और शक्ल हो जाए बंदर घर जला के बनते हैं हम बड़े सिकंदर क्या बात है घर जला के बनते हैं हम बड़े सिकंदर जिंदगी ना आए हमें मौत भी ना खाए क्या बात है जिंदगी ना आए हमें मौत भी ना खाए दारू जाए अंदर सकल हो जाए बंदर घर जला के बनते हैं हम बड़े सिकंदर जिंदगी ना आए हमें मौत भी ना खाए कोई छोटा मोटा क्राम करके जब भूख लगती है तो जाते हैं जेल के अंदर क्या जीवन है मनुष्यों का बहुत तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो चीजों हर जगह से ये बंद हो जाए और बंद करने से ये बंद नहीं होती नहीं। क्योंकि ये कोई ताला तो है नहीं इसे हम बंद कर दें ये तो मनुष्य के दिलों में ये बात उतर जाए कि हमें हर एक के अपने ऊपर है जी स्वयं के नियंत्रण पे हैं खुद के ऊपर है और खुद को ही सोचना है कि मुझे क्या खाना है क्या पीना है और कैसे रहना है ऐसे लोग जो गुमराह हो चुके हैं उनसे हमारी जो ब्रांचें हैं वो सेवा देने को तैयार हैं आपका बिना मूल शराब भी हम छुटाते हैं बहुत से हमारे सेंटर बने हुए हैं के भी हैं और यहाँ शांतिवन में भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है तो माताओं से या उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप ऐसे व्यक्ति को बिना बताए भी हम शराब छुटा सकते हैं शुक्रिया तो ये आपके सामने मैंने एक मिसाल रखा है और एक सामाजिक सेवा अर्थ आपने ये बात हमारे सामने रखी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं कि जीवन में कोई भी बूढ़ा नहीं होता शरीर का उतार चढ़ाव को देख करके हम किसी को बूढ़ा कहते हैं। क्योंकि ये जो आत्मा की कली है ये कब चटकती है कब खिलती है कब महकती है इसका इस लिबास से कोई लेना देना, देना। नहीं क्या बताते चाहे वो आप राम के शरीर में हो बुद्ध के शरीर में हो विक्रमादित्य के शरीर में हो ये आपके कॉस्ट्यूम है हाँ। और ये कोस्ट्यूम चेंज करने में आत्मा को सिर्फ एक सेकंड लगता है हम्म तो इसी संबंध में मैं आपसे कुछ एक रचना कहना चाहूंगा क्या बात जो मैंने अपने जीवन में बहुत ही गहराई से इसको लिखी थी और पहले जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था आपको मालूम होगा ये करीब 25 से 30 साल पहले इस कविता की मैंने रचना की थी और बहुत ही ज्यादा इसका प्रतिसाद मुझको मिला मिला अच्छा तो ये दूरदर्शन पे भी मैंने पढ़ी थी अब आपकी नजर करता हूँ बुढ़ापा इस जीवन का दर्पण है पाप पुण्य जो हुआ वो प्रभु अर्पण क्या बात है पाप पुण्य जो हुआ वो प्रभु अर्पण है वह आप उसको लेके नहीं जा सकते आपने अपना एक प्ले किया है और बुढ़ापे तक आप आ गए और आप समझते हैं कि ये मेरा बुढ़ापा है तो वो ही आपके जीवन का दर्पण है क्योंकि आपको 80 वर्ष से पहले जो भी घटना हुई है वो आपके जहम में चल रही है और आप बटन दबाते ही वो वो आप सामने आपके आ सकती है तो बुढ़ापा इस जीवन का दर्पण है पाप पुण्य जो हुआ वो प्रभु अर्पण बहुत खूब जनाब ये बुढ़ापा काली अंधारी एक रात है ये बुढ़ापा एक काली अंध्यारी रात, अंध्यारी रात है छोटी मोटी बीमारियों का साथ छोटी मोटी बीमारियों का साथ है अपने बेगाने कुछ बिछड़ गए हैं तो ये समय भी एक दर्पण है पाप पुण्य जो हुआ वो प्रभु अर्पण क्या बहुत खूब तो इस तरह का अगर आपने अर्पण नहीं किया है जीवन के बुढ़ापे के पड़ाव पे आने के बाद भी अगर आप कोई चीज प्रभु को अर्पण नहीं करते हैं तो आप बेचैन होते हैं वो आपकी हो जाती है और आप उससे दिल लगा बैठते हैं क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ है वो खाली करनी होती है और जितना खाली होकर के आप निश्चिंत होकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो ही आपके जीवन में एक निखार आ सकता है तो इन पंक्तियों में मैंने यही कहना चाह है कि आपकी जो बीमारियाँ छोटी मोटी हैं उनको भी आप परमात्मा से शेयर कर सकते हैं बता सकते हैं तो वो परमात्मा वैद्यनाथ भी है वैदों का नाथ भी है क्योंकि आपकी बीमारी आपके अंदर है और उसकी दवा भी उसके अंदर है वो है स्वच्छ नींद मुस्कराना ज्ञान का अर्जन करना लोगों से प्यार करना लोगों की दुआएं लेना दवा से ज़्यादा आपको का असर हो सकता है। यही बात मैं इस माध्यम से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बड़ी बात कही हमारे श्रोताओं से और मैं जानता हूं कि हमारे श्रोताएं समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुखो तू ही अखियों की दौलत तू ही दिल की दस्तक और कुछ ना जानो मैं बस इतना ही जानो रब दिखता है यारा मैं क्या करूं करू? तुझ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया हो तुझ बेकाए तुझो शर्माए जैसे मेरा है खुदा झूमता तू ही दिल की रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं कुछ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सज दे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं कुछ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सती बस बसती बस दिल बच बसद नसती नसती नसदी दिल, नस नस नस नस दिल रोलेते नसती रब ने बना दी जोड़ी आए मुझे तरसाए तेरा साया चिर के जुमदार ओ तुझे मुस्काए तुझो शर्माए जैसे मेरा है खुदा जुमता तू ही मेरी बरकत तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानो बस इतना ही जानू कुछ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ कुछ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूँ कुछ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ Nasdi nasdi nasdi, Dil de dil bach nasdi, Nasdi nasdi nasdi, Dil rowe te nasdi, Rab ne banana di jodi. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे और हमारे साथ फिर से नवल वर्मा जी है काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने आज के इस शो में बताया एक तो पहले उन्होंने नशे से मुक्त होने की बात बताई बहुत ही उमदा अंदाज में बहुत ही अच्छी रचना उन्होंने हमारे सामने रखी और साथ में बुढ़ापे का जो एक थीम है वो हमारे सामने उन्होंने अपने शब्दों में बयाँ किया कि किस तरह से आपको जीवन जीना है और किस तरह आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं और सदा मुस्कुरा सकते हैं उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रचना अपनी रखी तो इर्षाद मैं कहूंगा कि आपका फिर से एक बार स्वागत है नवल भाई एक नई रचना हम सुनना चाहेंगे फिर से आगे अब मेरी दो छोटी छोटी कल्पनाएं हैं जो मैंने प्रकृति से जोड़ी हुई हैं क्या बात प्रकृति का जिस तरह इस संसार में अनादर हुआ है तो प्रकृति इतनी ज्यादा भयानक और विकराल रूप आप देख ही रहे हैं अमेरिका में उसने अपना असर दिखाया है हुँ, हुँ, और वो समय टू समय अपना वो बैंक रूप लेती जा रही है और अलग अलग जगह पे कभी तमिलनाडु हाँ, कभी आंध्र प्रदेश तो कभी अमेरिका तो कभी रशिया ऐसे कहीं अलग अलग जगह पे ये हो रहा है प्रकृति जहाँ पर बैलेंस बनाना होता है हुँ, हुँ, वो अपना बैलेंस बनाकर ही शांत होती है ऐसा ही आत्मा का है ऐसा ही परमात्मा का है ये तीनों जब अपने अपने बैलेंस में रहते हैं तो ही किसी को कुछ दे सकते हैं अगर ये बैलेंस इनका अगर आप बिगाड़ देते हैं तो कुछ नहीं होता है पहले हम लोगों ने गलती की थी कि रेल की पटरियां जो बनाई गई थी वो लकड़ी को काट करके बनाई गई थी उसमें हजारों जंगल स्वाहाव हो गए जिससे प्रकृति नाराज हुई और लोगों ने उसका खामीजा भुगता है क्योंकि इतना लकड़ा कट गया और उसमें महल और माड़े और बहुत सी जो है लकड़ी की बर्बादी हुई पर जब समझ में आया हमारे वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि आप पेड़ मत काटो और हमारी गवर्नमेंट ने उसको बैंड भी लगाया कानून भी बनाया कि आपको सजा हो सकती है अगर आप कोई पेड़ काटते काटे तो।, तो तब एक पौधे ने मुझसे कहा कि मत ले जाओ मुझे क्या बात मत ले जाओ मुझे तुम मेरे माल नहीं बन पाएंगे <laughs> क्या बात बहुत खूब मत ले जाओ मुझे शहर में तुम मेरे माली नहीं बन पाएंगे महानगरों में नहीं हम गांव जंगल में रहना चाहेंगे क्या बात बहुत खूब तो उस नन्हे पौधे की करुणा और पुकार मैंने अपने हृदय में सजोई कि वहां पर क्या होता है कि महानगरों में तुम्हें नाम और नंबर मिलेंगे और आप वाहनों के आगे पीछे कटते फिरते रहेंगे आप दूसरों को देने के लिए हम अपने जिगर से निकालते हैं वो महानगरों में कुचलते हुए मिलेंगे मैंने कई बार देखा है जामुन का पेड़ है या जो है जो महानगर में लगा हुआ है उसके फलों की क्या दुर्दशा होती लोग उस पर पे पैर रखते हुए निकल जाते तो नन्हे पौधे ने वो मुझसे सवाल किया कि आप मुझे मत ले जाओ शहरों में मैं यहीं फलूँगा यहीं फूलूँगा और आपको जो फल है वो यहाँ से ही प्राप्त हो सकता है और यहाँ से लोग भी ले जाके उसको सुचारू रूप कर से सकते हैं काफी अच्छी बात आपके इस रचना में दिखाई <laughs> दे रही है क्योंकि सचमुच ये जामुन के जो पेड़ होते हैं शहरों में बिल्डिंग के अंदर भी होता है सोसाइटी में भी होता है तो उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है क्योंकि सोसाइटी का दस लोगों का उसके ऊपर अधिकार होता है तो कोई भी अपना अधिकार नहीं दिखाता और फल जो है यूँ ही नीचे गिर के खराब होता है हो जाता है तो जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे के कुचलने का दर्द होता है वैसे ही शायद पेड़ को भी इतनी महसूसता होती है कि उस पौधे ने मुझसे इस तरह का सवाल किया क्या बात मैंने दूरदर्शन के लिए लिखी थी और आज फिर से उसको मैं ताज़ा कर रहा हूँ क्या बात तो उसमें भी बहुत काबिल तारीफ है थके हुए पंथी को यहाँ तरवर की छाया नहीं मिलती महानगरों की बात कर रहा हूँ कि थके हुए पंथी को यहाँ तरुवर की छाया नहीं मिलती है करुणों को कोयल की आवाज नहीं मिलती है सीमेंट और रेत से बने इन महानगर जंगलों में प्रकृति अपना दम तोड़ करके भटकती है परेशान हो गई महानगरों में बहुमंजिलें इमारतें तो बनती हैं और जनता जनार्दन उसमें भेड़ और बकरियों की तरह भरती है लेकिन जो आंगन की तुलसी है वो आंगन के लिए तरसती है क्या राज, क्या बात बात थके हुए पंथी को तरवर की छाया नहीं मिलती है करणों को कोयल की आवाज नहीं मिलती है सीमेंट और रेत से बने इन महानगर जंगलों में ये प्रकृति जो है वो देखने को तरसती बहुत ही खूब बहुत ही खूब बहुत ही अच्छी आपने रचना रखी हमारे सामने और काफी अच्छा लग रहा था सुनते सुनते मैं भी खो गया कि उस महानगरों में जहाँ पर हम स्वीट रेत ईटो के जंगल में रहते हैं वहाँ पर सचमुच करोड़ों लोग कोयल की कोकू सुनने के लिए भी तरसते हैं ये आपकी रचना बहुत ही अच्छी लगी हमें श्रोताओं यहाँ पर लेते हैं हम विदाई मैं और नवल वर्मा फिर नए एपिसोड में अगले कार्यक्रम में हम कुछ नई रचनाओं को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे हमें दीजिए इजाज़त शुक्रिया धन्यवाद मैं दोस्तों आपसे फिर मिलूँगा और इसी तरह गज़ल जो भी आप कहेंगे मेरे जहम में आपके जो संकल्प आएंगे मैं जरूर आपकी इस ख्वाहिश को पूरी कर जय आवाज बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मतबा 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो अभी ना जाओ छु कर के दिल अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छुड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तू आई हो बाहर बन के छायी हो हवा जरा महक तले नजर जरा बेहक तले ये शाम ढल तले जरा ये दिल संभल तले तो जरा मैं थोड़ी देर चीतलू नसे के घोटे पीतलू नसे के घोटे बीतलू अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाऊ छु के दिल अभी भरा नहीं